भगवान कृष्ण किसलिए जन्म लिया है पृथ्वी में किस लिए लेते हैं क्योंकि केवल एक बार नहीं जन्म लेते बार बार आते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में इसके बारे में कहते हैं तो प्रसिद्ध श्लोक तो है न तो बोले आपको मालूम है ना तो बोले तो वो ही उत्तर है यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानी जब जब धर्म ग्लानी अर्थात धर्म का ह्रास होते तब तब भगवान स्वयं आते और विशेषकर दुष्ट जनों का संहार करने के लिए और साधु जनों का परित्राण करने के लिए और साथ साथ और इस प्रकार धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान हर योग गया तो इस काले युग भगवान कहा है काली इस कालेग में सिर्फ अधर्म होते हम धर्म कहा है धर्म तो प्राय नहीं है तो भगवान आए हैं काली काली नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हो सर्व जगत है निष्ठा इस कल में भगवान कृष्ण उनका नाम के रूप में आता कलयुग का लक्षण है कि अधर्म प्रभाव होते परन्तु इस घर अंधकारमय में में भी विश्वासी लोग श्रद्धालु लोग भगवान के भक्तनों भगवान का नाम में आश्रय लेने से पूरा उपखा मिल सकते परिचान हो सकते नाम सर्व जगते निस्ता, है संभव है इस में केवल नाम कृष्ण नाम के रूप में, कृष्ण नाम के रूप से तो कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे कल बारे जॉम आज से पीछे तो हरी नाम करो और सब मिथ्या है।, है और भाग जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि यमराज हमारे पीछे यदि हम हरि नाम नहीं करेंगे तो हमें यमराज, यम लोग याम लोग जाना पड़ेगा यमराज के अतिथि होने के लिए तो अच्छा हो हम कृष्ण के पास जाएंगे यमराज के पास नहीं तो कृष्ण के पास जाने के लिए हरि नाम करना पड़ेगा लेकिन श्रवण भी करना चाहिए क्योंकि श्रवण के बिना कीर्तन पूर्ण नहीं होते श्रवण भी करना चाहिए श्रवण का मतलब कृष्ण कथा श्रवण इसलिए शिल प्रोपाद ऐसे अनुष्ठान किए थे कीर्तन कथा और उसके पश्चात और भी क्या क्यों कथा भी होना चाहिए जिसे हम समझ सकते हैं, हम कौन है जीवन का क्या उद्देश्य है भगवान कौन है कैसे भगवान की सेवा करना है किसलिए भगवान की सेवा करना है वास्तविक भक्ति क्या है शुद्ध भक्ति क्या है तो ये सब समझना चाहिए और इसलिए सब वैशावाचार्यों हमको बहुत ग्रंथ भी दिए हैं शिल प्रभा में बहुत बहुत अमूल्य ग्रंथ दिए हैं भगवत गीता यथारूप श्रीमद भागवत भक्तिवृष अमृत सिंधु श्री चैचन्द चरितमृत ये सब दिव्य शास्त्रों अनुवाद के साथ शिलो हमको दे अनुवाद और उसमें उस सब श्लोक का भावार्थ भी है तो ये सब पुस्तक का अध्ययन कीजिए आपका फायदा होगा उप होगा बहुत दुबई थे बने से सकाल बोपा दे भगव गीता सकल अपल धर्म तो की भगवान जो जगह की जन धर्म संस्थापन कर जमे तो असल धर्म की धर्मन धर्म धर्म नाम कलिगेम हो जाए कि शुद्ध भक्ति कृष्ण शुद्ध असल धर्म शुद्ध का मतलब बुद्धि उद्देश्य शुद्ध हमारे आचरण शुद्ध उद्देश्य शुद्ध हम उदेश चैतन्य हमारे हम शिख शास मध्य प्रदान करें शुद्ध भक्ति न की न ना न ना, ना सुंदर वा जगदीश कम जन्मी जन्मी भवि शुद्ध भक्ति बीता शून्युशील भक्ति तो यह सब शिखे नाई तो देखा जा तो अने के हरिकेतन कर खुब सुंदर भाव तुंदर नाम गावे तो बड़ी खाई से हावड़ उचित तो महाप्रभु नाम किया अपना दे बंगला और जाने महाप्रभुर कृपाई कर चैत्य महाप्रभु आसलू मैं शिल चैतन्य महाप्रभुर दूत কিভাবে শুদ্ধ ভাবনা কৃষ্ণ ভক্তি করা হয় সিলে প্রভাদে আমাদের শিখিয়ে দেন অনেকই বাংলা বলেছেন কিমম বন্দনং রথেতে এইটি ভাষাগত নিয়ে এটা ভগবান সদৃ तो और क्या प्रश्न है शुद्ध भक्ति कैसा करना चाहिए करना करना करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए शुद्ध भक्ति करना चाहिए। तो क्या क्या करना है वो वो भक्ति वृद्ध सिंधु ग्रंथ में अब सब आदेश निर्देश मिलेंगे क्या क्या करना चाहिए कुछ विधि है और निषेध है विधि का मतलब ऐसे कहना चाहिए और निषेध है है है तो विधि गुरश्रय आदो गुर्रय गुरु शिक्षा निरीक्षण विश्वम भेन गुरु सेवा तो <coughs> पहले विधि है गुरु आश्रय लेना शिक्षा गुरु से शिक्षा लेना खाली आशीर्वाद लेना न शिक्षा लेना दीक्षा लेना गुरु सेवन करना, करना है हरि कीर्तन करना है साधु संग है प्रसाद सेवन करना है चरणामृत सेवन करना ये सब विधि है और निषेध है असत् त्याग असत् वर्जित नशा, पान सिगरेट बीरी शराब ये सब वर्जित है मांसाह के वह नहीं और शागा भी वर्जित है यदि कृष्ण प्रसाद नहीं हो हम शाकाहारी नहीं है हम कृष्ण प्रसाद से वन खारी है लोग हमसे पूछे आप लोग क्या शाकाहारी है हम कहते नहीं हम शाकाहारी नहीं है हम कृष्ण प्रसाद से वन खरी है हम कृष्ण प्रसाद हम खाते नहीं कृष्ण प्रसाद तो भोजन नहीं है भोजन का मतलब जो हम भोगते हैं लेकिन हम भोग ही नहीं है भगवान कृष्ण भोगता है और हम सेवक के रूप में एक सेवा जैसे हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं किस जैसे शरीर की ये यथेष्ट शक्ति व उत्पुष्टि होगी कृष्ण सेवा करने के लिए नाही तो ये शरीर तो शरीर का पोषण करने के लिए जिससे हम कृष्ण सेवा कर सकते है इसलिए हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करते है शाकाहार से कृष्ण प्रसाद सेवन करने बहुत बड़ा अंतर है तो बंदर भी शाकाहारी है लेकिन वो सन नहीं है लेकिन यदि हम मांसाह करेंगे वो बड़ा पाप है उससे ही बुद्धि हमारी बुद्धि इतना दूषित हो जाते हैं कि कृष्ण भक्ति के बारे में हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे तो इसलिए कृष्ण इसलिए शाकाहार अच्छा है मंगसाह लेकिन उत्तम है कृष्ण प्रसाद से बनकर तो ऐसे बहुत विधि है निषेध है मुख्य नियम भी है उपनियम भी है वो भक्ति और साम्रज सिंधु में आप समझ सकते हैं और साधु संघ से आप देख सकते हैं तो साधु जन कैसे आचरण करेंगे कैसे भक्ति करते हैं है कैसे सीख सकते हैं वो कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी है नहीं वो पुस्तक है आपके पास उसमें साधारण नियम का वर्णन है उस पुस्तक में हमारे पास है आगे। आगे। आगे। आगे। अच्छा। कैसे कहना है कृष्ण भक्ति और लंबी चर्चा है तो संक्षेप में बोल सकते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए हम करते और जो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए हम नहीं करते यही हमारा संकल्प है तो अनुकूल बहुत आना खूब है जैसे यहाँ आना सत्संग करने के लिए और प्रति है सत्संग में सेलफोन बंद नहीं करना जैसे डिस्टर्ब होते तो जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए हम करते और जो प्रतिकूल है हम नहीं करते ये हमारा संकल्प है और क्या और कुछ प्रश्न है हाउ टू कंट्रोल दिटेटेड माइंड प्रश्न है कैसे क्षण मन का दमन करना बहुत कठिन है न मन को दमन करना कठिन है लेकिन भगवान कृष्ण का एक नाम है मनमोहन यदि हमारा दूषित मन मोहित होते कृष्ण का नाम रूप गुण लीला स्मरण करने से तो आपने आप मन नियंत्रित होते तो मन का दमन करने के लिए कुछ विधि है और निषेध, थे पॉजिटिव और कुछ करने है कुछ नहीं तो पॉजिटिव है विधि है तो हरी नाम करो और निशेद है तो टीवी मत देखो टीवी देखने से खाली दो उदाहरण देता टीवी देखने से तो मन माया में लीन हो जाता है लाइक यदि हम गंभीरत्व से भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा भगवान की कृपा से इट्स नॉट ईजी ईजी है लेकिन ईजी भी नहीं है तो प्रोसेस तो ईजी है छे कृष्णा। लेकिन क्योंकि हम काल से माया मोहिनी से आ सकते है इसलिए हम इस सर्वोत्तम कृष्ण भक्ति शिक्षा मिलके भी हम उससे आकृष्ट नहीं होते हरि हरि विफल जनम गु मनुष्य जनम पाय राधा कृष्ण न भजय जन शून्य बी तो इस प्रकार क्या कीर्तन हम कर सकते हैं हमारा दुर्भाग्य के बारे में वो दुर्भाग्य प्रकट करने के लिए कि हरी हरी हे हरि भगवान विफल है जन्म अगवा निष्फल से जन्म भित हो मनुष्य जानम मनुष्य जाना मिल गया है परंतु राधा कृष्ण ना बोझ राधा कृष्ण का भजन नहीं किया हूं तो ये हमारा हव हाँ है तो क्या करना है तो गंभीरत्व से पूरा ध्यान से कृष्ण भक्ति करना चाहिए पूरा प्रयास करना चाहिए हम माया हम माया भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और हमसे बहुत बड़ी शक्ति माती है तो हम क्या कर सकते हैं हमें पूरा प्रार्थना करने से भक्ति करना चाहिए हम कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मन बलवान है और हमको संसार में है फेंकते हैं। परंतु वो माया जिससे मन विचलित रहते माया के स्वामी है कृष्ण तो यदि हम कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण लेते हैं, हम माया से बचेंगे तो